शौनक ऋषि ने महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए पूछ लिया भगवन ये तो बताइए तो नारद जी और चारो कुमारों के द्वारा हुई सुनकर शौनक ऋषि चौक है देवऋषि नारद जी दो घड़ी से अधिक तो कहीं टिकते है नहीं है वो सात दिन तक कथा सुनने कहां बैठ गए और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 ध्यान पूजन तो एकांत में हो सकता है पर कथा एकांत में नहीं हो सकती क्योंकि वक्ता को श्रोताओं की जरूरत पड़ती है तभी सत्संग होगा चारों ऋषि आए बद्रीनाथ पर क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी उदासमन बैठे कभी बेचैन होकर उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं कभी यहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे चारो ऋषि जब देव नारद जी के पास आए तो देव नारद जी ने अपने बड़े भैयाओं को खड़े होकर न।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 काशी गोधावरी तथा हरि क्षेत्र श्रीरंग श्री रंग सेतु बंधनम में तो पुष्कर तीर्थ गया मैं प्रयाग तीर्थ गया मैं काशी गया, मैं गया, मैं धाम गया मैं गोधारी गोदावरी धाम गया मैं हरिश्चेत्र धाम गया मैं कुरुक्षेत्र धाम गया जहां महाभारत का युद्ध हुआ था मैं श्रीरंगनाथ जी गया सेतु तो बंदन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 पिता पुत्र में बहन भाइयों में पति पत्नी में परिवार जनों में महाभारत पत्नी का चलावा चलता है और माता पिता की खतिया या तो खेत में या किसी तीर्थ धाम पर माता पिता को घर में रख भी लिया तो उनसे सलाह नहीं ली जाती क्योंकि साले सलाहकार बने हैं जो भी कार्य होगा तो साले साहब को ससुराल से बुलाया जाएगा सलाह लेने के लिए